अब तक जमीन पर पड़े नितिन की आंखें थोड़ी बहुत खुलनी शुरू हो गई। वो हल्का हल्का में आना शुरू हो गया था मैना उसके मुंह पर पानी के छीटे मारते हुए उसे जगाने में लग गई इस वक्त विक्रांत को बहुत जरूरी काम याद आ गया उसने तुरंत ही अपने अदृश्य कैमरे की मदद से रमाकांत को देखने की कोशिश की उसने देखा की रमाकांत बिल्डिंग के बाहर मौजूद एक लग्जरी गाड़ी में बैठने जा रहा है उसने देखा की वहाँ रमाकांत के साथ एक दो बॉडी भी खड़े थे रमाकांत के हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस भी था विक्रांत ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इस ब्रीफकेस में उसने कैश पैसे भर रखे हैं और वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है लेकिन विक्रांत को उसके भागने की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि रमाकांत कहीं भी भागकर चला जाए वो बचकर नहीं जा सकता चाहे वो पता लो की क्यों न चला जाए विक्रांत उसे ढूंढ निकालेगा पहली बात तो विक्रांत का दृश्य कैमरा अभी अगले दिन दोपहर तक काम करता रहेगा ऊपर ऐसी जब रमाकांत विक्रांत ऐसी भिड़ रहा था तब उसने रमाकांत की बॉडी में ट्रैकर भी लगा दिया था अब रमाकांत धरती पर कहीं भी जाए विक्रांत को बड़ी आसानी से उसकी लोकेशन मिल जाएगी तकरीबन 10 मिनट बाद ही नैना के पास चेतन का फोन आया उसने नैना को बताया कि पुलिस ने अग्रवाल कॉर्पोरेट्स की उस ऑफिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर के कब्जे में ले लिया है और बाहर की सिचुएशन पूरी तरह ऐसी कंट्रोल में फिर थोड़ी ही देर बाद टीम बी के ऑफिसर बिल्डिंग में अंदर जाकर रमाकांत के सीक्रेट रूम के पास पहुँच गए जब विक्रांतो नैना ने बाहर खड़े पुलिस वालों की आवाज आती सुनी तब जाकर वो उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल कर आए वहाँ टीम बी से देव अमित समेत लगभग सभी ऑफिसर पहुंच चुके थे जब उन सब की नज़र नितिन पर पड़ी तो वो दंग रह गए उन्हें यकीन नहीं हुआ कि नितिन को पिछले 26 सालों से एक कमरे में कैद करके रखा गया था नितिन ने भी शायद बहुत सालों के बाद इतने इंसानों को एक साथ देखा था तो वो भी काफी डरा हुआ नजर आ रहा था घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लग तब नैना ने नितिन के चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया ताकि वो किसी को देखकर घबराए ना। उस कमरे में चारों तरफ गार्ड्स घायल पड़े थे उन्हें उस तरह से देखकर तो एक बार सभी पुलिस वाले चौंक पड़े उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आखिर सिर्फ विक्रांत और नैना ने मिलकर इतने सारे लोगों को मारकर धराशाई कर दिया देव और अमित ने तो पहले भी विक्रांत को इस तरह से गुंडो की पटाई करते देखा था लेकिन ये बिल्कुल ट्रेन गार्ड थे और सबके सब हटे कट्टे नौजवान थे उसके बावजूद विक्रांत ने इन सभी को कैसे मारकर घायल कर दिया ये सोचने वाली बात थी पुलिस वाले मिलकर सभी गार्ड्स को पकड़कर गाड़ी में भरकर पुलिस स्टेशन के लिए लेकर जा रहे थे इसी बीच विक्रांत ने देव के पास पहुंचकर उससे रमाकांत के खास बॉडी गार्ड पर ध्यान देने के लिए कहा। उसने कहा रमाकांत से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेशन होगी इंटेरोगेट करने पर काफी इंफॉर्मेशन निकल आ सकती है ये वही गार्ड था जो विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए सबसे पहले आया था और इसने गोली भी चलाई थी इसके बाद पुलिस सभी गार्ड को अरेस्ट करके डी नगर पुलिस स्टेशन पर ले आई वहाँ की लॉबी में सभी पकड़े गए गार्ड्स को बिठा दिया गया तकरीबन 35-40 गार्ड्स और उतनी संख्या में पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे हॉल पूरा भरा हुआ था इस हॉल के कमरे के बाहर एक दूसरे कमरे में ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे वहाँ पर विक्रांत के साथ नैना भी थी और वो सारी घटना को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे अब आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ की विक्रांत ने सबको सही सही बता दिया हो उसने अपने हिसाब से कहानी को तोड़ मरोड़ कर बताया जाहिर है वो अपनी कहानी में खुद की बहादुरी का बढ़ चढ़कर तो करेगा सबूत मिला था और वो उसी की जाँच कर रहा था लेकिन तभी उसे रमाकांत ने अपने आदमियों को भेज कर किडनेप करवा लिया रमाकांत उसे अपने सीक्रेट ठिकाने पर ले गया और वहाँ उसे बंधक बनाकर पुलिस का प्लान जानने की कोशिश कर रहा था लेकिन विक्रांत इतना ईमानदार और बहादुर है की उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी लेकिन पुलिस का कोई भी सीक्रेट रमाकांत के आगे नहीं खोला इसके बाद उसकी और रमाकांत के हथापाई और विक्रांत ने हीरो रमाकांत की धुलाई की लेकिन रमाकांत के पास बंदूक भी थी तो उसने विक्रांत पर गोली चला दी लेकिन इसके बाद भी बहादुर विक्रांत पीछे नहीं हटा वो लगातार रमाकांत ऐसी झूझता रहा लेकिन रमाकांत वहाँ ऐसी निकल भाग गया इसके बाद विक्रांत ने उसके सीक्रेट अड्डे की तलाशी लेनी शुरू की तो वहाँ वहाँ से नितिन मिल गया जिसे कि रमाकांत ने पिछले 26 सालों से एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था फिर विक्रांत ने नितिन को बचाने के लिए रमाकांत के 30-40 गुंडों को मारकर धराशाई कर दिया लेकिन नितिन को एक खरमुच भी नहीं आने दी विक्रांत की इस वीर गाथा को सुनकर सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली यहाँ तक की उसका पक्का दुश्मन पुष्कर भी विक्रांत की बहादुरी का कस्सा सुनकर दंग रह गया पूरे ऑफिस में सभी विक्रांत की बहादुरी के मुरीद हो गए थे चारों तरफ विक्रांत की तारीफ हो रही थी इसके बाद पुलिस टीम जल्द से जल्द रमाकात को अरेस्ट करने के प्लान पर काम करने लगी ब्यूरो चीफ अमृत ने पूरे शहर में नाकाबंदी करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी हालांकि नैना को अच्छे से पता था कि विक्रांत पर्याप्त मात्रा में झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी उसने इस वक्त विक्रांत की बेजती करना ठीक नहीं समझा नैना भले ही विक्रांत से भरपूर दुश्मनी रखती थी लेकिन फिर भी इस वक्त वो विक्रांत के घाव का इलाज कराने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऐसी डॉक्टर लेकर आई थी वो डॉक्टर के साथ इस वक्त विक्रांत को ही खोज रही थी की अचानक ऐसी वहाँ कुछ खबर सुनने में आई पता लगा कि रमाकांत अपनी लग्जरी कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकला है। वहाँ एयरपोर्ट पर उसकी प्राइवेट जेट तैयार खड़ी है और वो कुछ ही देर में शहर छोड़कर भागने वाला है जैसे नैना को यह खबर मिली कि रमाकांत शहर छोड़कर भागने वाला है, वो तुरंत ही अपनी टीम रेडी करके रमाकांत को रोकने के लिए तैयार होने लग उसने अभी विक्रांत को ढूंढना बंद कर दिया क्यूँकी वो खुद टीम बी की लीडर थी तो उसकी जिम्मेदारी थी की अपनी टीम को तैयार रखे तुरंत ही नैना ने देव को बुलाया और फिर पूरी टीम को लेकर रमाकांत को रोकने के लिए निकल पड़ी वहीं इस वक्त विक्रांत पुलिस कार में राघव और जतिन के साथ बैठा हुआ बिल्कुल उलट दिशा में चला जा रहा था उलट दिशा में मतलब कि जिस तरफ बाकी पुलिस वाले रमाकांत को पकड़ने के लिए भाग रहे थे उससे विपरीत दिशा में गाड़ी राघव चला रहा था जबकि विक्रांत उसके ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था जतिन गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था इस वक्त रोड लगभग खाली थी गाड़ी काफी स्पीड से जूहू की तरफ बढ़ी चली जा रही थी रोड काफी चौड़ी थी और उस वक्त ट्रैफिक भी कम ही थी तो राघव ने एक्सिलेटर पर काफी जोर दे रखा था विक्रांत तुम पट्टी क्यों नहीं बनवा लेते चोट चोट लगी लगी है तुम्हें? राघव ने विक्रांत के कंधे पर लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा विक्रांत उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुई थी विक्रांत ने दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा तुम दोनों को पैसे कमाने हैं गाड़ी बहुत तेजी से हाईवे की तरफ बड़ी जा रही थी पैसे मतलब क्या कह रहे हो जतिन ने होकर पूछा तभी विक्रांत ने अचानक से गाड़ी की पकड़कर जोर से घुमा दिया स्टेयरिंग घुमाते ही राघव का पैर खुद ब खुद ब्रेक पर लग गया फिर भी बीच सड़क आरोप तेज आवाज के साथ गाड़ी का पहिया घिसटने लगा और पूरी गाड़ी सड़क के चक्कर राउंड में घूमने लगी इसी वक्त रोड आरोप पीछे ऐसी आ रही एक टैक्सी आकर उस एस से भिड़ गई उन दोनों के बीच टक्कर होते ही दोनों ही गाड़ियां पलटते हुए साइड में बने फुटपाथ पर जा गिरी